शो टॉक अष्टावक्र महागीता नंबर टेन पहला प्रश्न आपने कल बताया कि तत्ण संबोधी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 यह सच है लेकिन अस्तित्व स्वयं अकारण परमात्मा स्वयं अकारण है, उसका कोई कारण नहीं संबोधि यानी परमात्मा संबोधि यानी अस्तित्व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 संबोधी घटना नहीं है अन्यथा अकारण घटती तो दुर्घटना हो जाती संबोधि घटती नहीं है संबोधि तुम्हारा स्वभाव है संबोधि तुम हो इसलिए तत्क्षण घट सकती है और अकारण घट सकती है। कहा है कि संबोधि जैसी महानतम घटना कैसे इस तरह घट सकती महंतम है इसीलिए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 क्योंकि जो भी है सब उसमें समाहित है उसके बाहर तो कुछ भी नहीं समाधि इसलिए नहीं घटती क्योंकि छुद्र नहीं विराट है तुमने पूछा है कि संबोधि जैसी महंतम घटना महंतम इसीलिए है उसके महान होने का और कोई कारण नहीं कि तुम्हारे छुद्र कारी कारण के नियम के बाहर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 समझ पर्याप्त है इतना समझ लेना कि परमात्मा तो है ही और उसकी खोज छोड़ देना इतना समझ लेना कि जो हम हैं वो मूल से जुड़ा ही है इसलिए जोड़ने की चेष्टा और दौड़ धूप छोड़ देनी, और मिलन घट जाएगा मिलन घट जाएगा मिलने के प्रयास से नहीं मिलने के प्रयास को छोड़ देने से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 मगर मेरी खोज में मैं ऐसा तल्लीन था कि पीछे से कोई आन बजा रहा है यह मुझे सुनाई ही न पड़ा पीछे मैंने लौट के ही न देखा जिससे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे पीछे लगा निश्चित ही परमात्मा हार नहीं बजाता जोर से चिल्लाता भी नहीं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 चोर का मतलब है जो तुमसे भी ज्यादा जीवन को दांव पर लगा देता दुकानदार भी मेहनत करता है लेकिन चोर अपना जीवन भी दांव पर लगा देता वो कहता लो हम मरने मारने को तैयार हैं लेकिन लेके जाएंगे तो वो ले जाता है जो कारण से मिला है वो तो छूट सकता है परमात्मा अकारण मिलता है लेकिन हमारा अहंकार मानता नहीं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 इतनी कापियां बच्चों के काम आ जाती है इस स्कूल में तुमने खराब कर दी तुम पूछ रहे हो पुण्य तुम्हारा दिमाग खराब है ये राम राम लिखने से किताबों में उनको बड़ा धक्का लगा क्योंकि संत और भी उनके यहां आते रहते थे वो कहते थे बड़े पुण्यशाली इतनी बार नाम लिख लिया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 राम राम लिखने से क्या मतलब जो लिख रहा है उसको पहचानो वो राम है उसको कहां के काम में लगाए हुए राम राम लिखवा बोलो राम को फंसा दो कहीं बिठा दो के, लिखो छोड़ो धनुष्मान पकड़ो कलम लिखो राम राम ये कहां सिर रहे हो सीता की तलाश में और ये क्या कर रहे हो तो पाप होगा कि पुण्य और रामचंद्र जी अगर भले आदमी मान लें कि चलो ठीक है भैया आदमी पीछे पड़ा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 मैं जो बोल रहा हूं वो निश्चित ही तर्कपूर्ण है <coughs> लेकिन सिर्फ तर्कपूर्ण ही नहीं थोड़ा ज्यादा भी है तर्कपूर्ण बोलता हूं तुम्हारे कारण थोड़ा ज्यादा जो है वो मेरे कारण तर्कपूर्ण न बोलूंगा तुम समझ ना पाओगे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 ऐसा समझो कि जैसे चम्मच में हम दवा भरते हैं और तुम्हारे मुंह में डाल देते चम्मच नहीं डाल देते तर्क की चम्मच में जो तर्काती थे वो डाल रहा हूं तुम चम्मच मत गटक जाने नहीं और झंझट में पड़ जाओगे चम्मच का उपयोग कर लो लेकिन चम्मच में जो भरा है उस रस को पियो तर्क की तो चम्मच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 खड़खड़ाहट की आवाज नदी की धारा में उठती आवाज आकाश में मेघों का गर्जन वो सब तरकाती थे। अष्टावक्र बोल रहे आठों दिशाओं से सबोर से मगर वहां तुम्हें कुछ समझ में ना आएगा चिड़ियों की चहचाहट तुम कितनी देर सुन सकोगे तुम कहू हो गई बकवास थोड़ा बहुत सुन लो ठीक है लेकिन इस चहचाहट में कुछ अर्थ तो है ही नहीं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 बोलने के बाद तो फिर मैंने जो कहा उस पर मेरी कोई मालकियत नहीं रह जाती इधर बोला कि वो मेरे हाथ के बाहर हुआ छूटा तीर। फिर तो तुम्हारे हाथ में है कि कहां लगेगा कहां तुम लगने दोगे लगने दोगे कि बच जाओगे बुद्धि में लगने दोगे तो तुम यहां से और भी पंडित होकर लौट जाओगे और तर्क कुशल हो जाओगे विवाद में और न...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 यूं ही उम्र तमाम होती है फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। एक कोल्हू के बैल की तरह तुम घूमते चले जाते ये तो क्या कहिए चला था मैं कहां से हमदम मुझको ये भी न था मालूम किधर जाना था अकल की सतह से कुछ और उभर जाना था इसको को मंजिले परस्ती से गुजर जाना था जब तुम बुद्धि की सतह से थोड़े ऊपर उठते हो तब आकाश में उठते हो पृथ्वी छूटती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 एक लाश से अपने शरीर को बांध लो तो वो लाश तो मरी हुई है उसकी वजह से तुम भी न चल पाओगे उठ न पाओगे बैठ न पाओगे क्योंकि तो वो लाश सड़ रही है गल रही है और वो बोझ बनी बुद्धि लाश है हृदय नया अंकुर नव अंकुर जीवन के और जाना तो है हृदय के भी पार हर नए क्षण को पुराने की तरह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 जब द्रोण को खबर लगी कि एकलव्य बहुत निष्णात हो गया है, तो वो देखने गए चकित हो गए चकित ही न हुए घबरा भी गए इतने घबरा गए क्योंकि एकलव्य ने इस तरह साधा था कि अर्जुन फीका पड़ता था द्रोण कोई बहुत बड़े गुरु ना रहे होंगे एकलव्य बहुत बड़ा शिष्य था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 मिलता ही चला जाएगा शिष्यत्व तो सीखने की कला है चौथा प्रश्न सुना था कि शराब कड़बी होती है और सीने को जलाती है।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 जिन से उल्फत का तलबगार गार हूं मैं इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी फितनाए अकल से बेजार हूं मैं ऐब जो हाफिज और खयाम में था हां कुछ उसका भी गुनहगार हूं मैं जिंदगी क्या है गुनाह गुनाहे आदम जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं मेरी बातों में मसीहाई लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं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 कि साप दे दिया कि आठ अंगों से तिरछा हो जाए जीसस तो तैतीस साल जमीन पर रहे तब सूली लगी सुकरात तो बूढ़ा हो गए मरा तब जहर दिया गया महावीर और बुद्ध पे पत्थर फेंके गए ठीक लेकिन अष्टावक्र की तो पूछो अभी जन्मा भी नहीं और अभी मिला अभी गर्भ में ही था कि जीवन विकृत कर दिया गया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 उनको हम साधु संत कहते महात्मा कहते जितना रुग्ण आदमी हो उतना बड़ा महात्मा हो जाता है। मुर्दे की तरह कोई बैठ जाए रुग्ण दीनहीन लोग कहते कैसी तपस्या कैसा त्याग एक गांव में मैं गया था। कुछ ले, कुछ लोग एक महात्मा को ले आए मुझसे मिलाने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 जब वो लाए तो मैंने कहा कि इस आदमी को क्यों तुम परेशान किए हो ये बीमार है ये चेहरा कुंदन जैसा नहीं है ये केवल भूखा प्यासा आदमी चेहरा पीला पड़ गया है अनिमिया हो गया है ये तुम महात्मा समझ रहे हो और ये बोले क्या खाक इसमें बोलने की शक्ति भी नहीं है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 जिन से उल्फत का तलबगार हूं मैं इस्क इसक है दुनिया मेरी और तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारा सारा अस्तित्व प्रेम में हो जाए बस काफी फितनाए ए अकल से बेजार हूं मैं और बुद्धि के उपद्रो को छोड़ो उतरो प्रेम की छाया में इस्क इश्क है दुनिया मेरी फितनाए ए अक्ल से बेजार हूं मैं ऐब जो हाफिज औ खयाम में था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 और जथुस् की कोटी का आदमी उसने जिस शराब की बात की है वो परमात्मा की शराब है उसने जिस हुस्न की चर्चा की है वो परमात्मा का हुस्न है लेकिन फिजराल्ड नहीं समझा पश्चिमी बुद्धि का आदमी उसने समझा शराब यानी शराब उसने अनुवाद कर दिया फिजराल्ड का अनुवाद खूब प्रसिद्ध हुआ अनुवाद बड़ा सुंदर काव्य बड़ा सुंदर फिजराल निश्चित बड़ा कवि लेकिन वो समझ नहीं पाया सूफियों की जो खूबी थी वो खो गई कविता में से और उमर खैयाम जाना गया फिजराल के माध्यम से तो उमर खयाम के संबंध में बड़ी भूल हो गई उमर खैयाम ने शराब कभी पी ही नहीं किसी मधुशाला में कभी गया नहीं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 वो भी यही समझा कि शराब यानी शराब मजाज शराब पी पी के मरा जिस शराब की तुम बात कर रहे हो कि जो हृदय को जला थी और कड़वी और तित्त होती मजाज उसी को पी पी के जवानी में मरा बुरी तरह मरा बड़ी बुरी मौत हुई मैं जिस शराब की बात कर रहा हूं कहीं गलती से तुम कुछ और मत समझ लेना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 तो शराब कम हो जाए आदमी शराब पीता है अपने को बुलाने के लिए क्योंकि इतनी चिंताएं हैं, इतनी तकलीफें, है, इतनी पीड़ा है न बुलाएं तो क्या करें अगर चिंता दुख पीड़ा कम हो जाए तो आदमी की शराब कम हो जाए और एक अनूठी घटना मैंने घटते देखी कई बार कुछ शराबियों ने आकर मुझसे संन्यास ले लिया फंस गए भूल में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 अब बड़ी मुश्किल हो गई तो मैंने कहा अब तुम चुन लो तुम्हारे सामने ध्यान छोड़ना ध्यान छोड़ दो शराब छोड़ने शराब छोड़ दो दोनों साथ तो चलते नहीं तुम्हें दोनों साथ चलाना हो साथ चला लो उसने कहा अब मुश्किल है क्योंकि तो ध्यान से जो रस धार बह रही है वो इतनी पावन है और मुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जा रही जिनका मुझे कभी भरोसा ना था कि मुझ जैसा पापी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 ध्यान आए तो मानसाहार छूट जाता ध्यान आए तो धीरे दिर धीरे काम ऊर्जा ब्रह्मचरी में रूपांतरित होने लगती बस ध्यान आए तो मैं ध्यान की शराब पीने को तुमसे कहता समाधि की मधुशाला में पियड़ों की जमात में सम्मिलित हो जाने को कहता हूं सुख की यह घड़ी एक तो जी लेने दो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 ये बार बार क्या दोहराते अगर नहीं हो तो बार बार दोहराने से क्या होगा भ्रांति हो सकती है बार बार पुनरुक्ति करने से हम ब्रह्मास्मि। ऐसा पुनरुक्ति करते रहो करते रहो तो भ्रांति हो सकती हो गए ब्रह्म लेकिन यह भ्रांति स्वभाव का दर्शन नहीं अगर तुम्हें पता है कि तुम ब्रह्म हो तो दोहरा क्या रहे हो?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 आपके मुखारबिंद से शिविर समापन के दिन दो शब्द सुनने के लिए बेचैन हो रहा हूँ भिक्षा पात्र में दो फूल डालने की अनुकंपा आज जरूर करें। दो क्यों तीन सही हरि ओम तत्सत आज इतना